रोबिन हुड बहुत अरसा पहले नॉटिंगहैम इंग्लैंड में एक बादशाह था जिसका नाम था रिचर्ड राजा रिचर्ड एक दानिशमंद और फिराक दिल बादशाह था नॉटिंगहैम की रियाया अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत करती थी बादशाह हद बहुत दौलतमंद और खुशहाल थी پر एक दिन जब बादशाह रिचर्ड किसी और मुल्क में जा रहा था उसका जहाज समंदर में खो गया कई दिन और महीने गुजर गए पर बादशाह और उसके जहाज की कोई खबर नहीं आई पूरे मुल्क ने अपने अजीज बादशाह के लिए मातम मनाया बादशाह रिचर्ड की गैर हाजरी में उसके छोटे भाई बादशाह کو को तख्त کیا किया गया पर बादशाह जॉन अपने बड़े भाई की तरह कतई नहीं था उसने लगान बढ़ा दिए और गरीब ग़ोरबा से सारी दौलत छीन ली दिन-ब-दिन गुरबत में धंसती जा रही थी। नॉटिंगहैम ने अपनी उम्मीद खो दी थी, पर जैसा कि कहा गया है कि हर नाइनसाफी के दरमियाने के हीरो पैदा होता है। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसका नाम है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड एक नौजवान लड़का था जो नॉटिंगहैम के पास शेरवुड के जंगल में रहता था अपने रॉबिन हुड ने अपनी रियाया की मदद करने का जिम्मा लिया। वो शाही बग्गी को लूटा बादशाह की चोरी करने के लिए। वो और उसके साथी फिर चोरी की हुई दौलत वापस गरीब रियाया में तकसीन कर देते। हर दफा जब शाही बग्गी जंगल से गुजरती, तो रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन जाने कहाँ से नामुदार हो टोनी, तुम इतना शोर मत मचाओ रफ़्तार आहिस्ता करो पैर मैं हुजूर मैं घोड़ों से आहिस्ता चलने को कैसे कह सकता हूँ। रॉबिन और हमारे कदमों की आहट भी सुन लेता है हम जमीन पर चल रहे हैं हुजूर ये शोर तो होगा ही ओ बकवास बंद करो पर वजीर सही फरमा रहा था रॉबिन और उसके मैरीमैन सब कुछ ओ नहीं, चोर, चोर। मैं चोर बिल्कुल नहीं हूँ, तुम हो, ये गरीब घुर्बों का पैसा है, तुम्हारा नहीं है। जाओ और अपने बादशाह से कहो, शेरवुड की रियाया अकेली नहीं है। चलो, चलते बनो यहां से। شکر روبن ہود کا جیسمن ہماری زندگی اس کی کرزدار ہے روبین ہود؟ شیریف تمہیں اپنی نوکری کی درکار ہے یا نہیں اس کی یہ کارگزاری ہماری ساری دولت اور سونا چلا گیا میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت اسے گرفتار کیا جائے فوراں ہم نے کوشش کیے باچہ سلامت بہت بار रोबर्स हो जाता है तो तुम यह फरमा रहे हो कि तुम यह नहीं कर सकते नहीं मैं करूंगा मैं रॉबिन उठ को गिरफ्तार करूंगा वह मेरा दुश्मन है मुझे एक मौका और दे बादशाह सलामत जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े करो इससे मेरा ताल्लुक नहीं मुझे वो गिरफ्तार चाहिए शेरिफ बहुत गुस्से में था उसने रॉबिन के लिए चाल बिछाने का फैसला लिया शेरिफ जानता था कि एक तरीका है जिससे खुद रॉबिन हुड महल में आ सकता है सिर्फ एक ही तरीका है वो है लेडी मैरियन लेडी मैरियन बादशाह रिचर्ड की भतीजी थी वो बहुत ही खूबसूरत और मजबूत खातून थी रॉबिन ने एक मर्तबा लेडी मैरियन को देखा था जब वो अपनी बग्गी में शेरवुड के जंगल وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر بایا اس نے اپنی تلوار گرا دی اور اس بہت ہی حسین خاتون کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے یہ میں آپ کون ہے؟ میریان کیلئے بھی یہ پہلی نظر کی محبت تھی میں میریان ہوں کیا تم رابن ہود ہو؟ جی بلکل صحیح پہچانا آپ نے रॉबिन, क्या तुमने सुना है? शेरिफ एक तीर अंदाजी के मुकाबले का इंतजाम कर रहा है। जीतने वाला लेडी मैरियन से निकाह कर सकेगा। वो शेरिफ इतना अहमक है। जाहिर है ये एक जाल है। हर कोई इससे वाकिफ है कि रॉबिन हुडी तीर अंदाजी में सबसे अव्वल है। हम नहीं जा रहे, है, है ना रॉबिन? पर रॉ सबसे से अववल को लेडी मैरियन से निकाह करने का मौका मिलेगा नहीं रاबिन वह तुमहें गिरफ़तार कर लेंगे अगर तुम महल में गए तो लेकिन वह हमें कैसे पहचानेंगे मैं खुद का भेश बदल लूंगा ओ क्या करे हो रूको एक मिनट मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा मैं खुद भी ड्यूकोफ चटनी के भेश में जाऊंगा ताकि मैं बादशाह जौन की करीब जा सकूँ जैसा कि फैसला किया गया था वो दोनों महल के फाटक पर थे किसी ने उन्हें नहीं पहचाना सिवाय अरे अरे तुम राबिनहर्ड हो पर तुम हस्पुसा भुस क्यों रहे हो हुजूर रुको क्या तुम बादशाह जॉन के खादिम नहीं हो रुको तुम्हारा नाम क्या है आहा सर हिस <laughs> जितना चाहो तुम हँस लो मैं इसी वक्त तुम दोनों को गिरफ्तार कराऊंगा पहरेदारों पहरे पर सर हिस को फौरन ही एल के एक मर्दबान में डाल दिया गया। अब तुम बस सर हिस नहीं हो, तुम्हारी तरक्की हो गई है। तुम्हें सर हिसेल बना दिया गया है। <laughs> क्या तुम्हें समझ में आया रॉबिन हिस और एल? श्श्श खामोश जॉन। चलो चलते हैं। नहीं, रुको, तैने जल्द ही रॉबिन की बारी आ गई अप इनो तीर बीचों बीच लगे थे भीड़ ने इस शानदार तीरंदाजी के लिए तालियां बजाई रॉबिन ने अपना हुड़ उतारा और अपनी लेडी मैरियन को ढूंढने लगा पर तभी से गिरफ्तार कर लो यही है रॉबिन हुड <laughs> आखिर तुम मेरी गिरफ्त में आ ही गए पर रॉबिन बिल्कुल ही खौफजदा नहीं था वह अपने मैरीमैन को अच्छे से जानता था इतनी भी बेताबी क्या है शेरिफ रॉबिन को जाने दो, वरना अपने बादशाह जॉन से भी हाथ धो बैठोगे। नहीं। उन्हें जाने दो। उन्हें जाने दो। शेरिफ, मैं मरना नहीं चाहता। सिपाहियों ने फौरन रॉबिन को छोड़ दिया। रॉबिन और उसके साथी खोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ बढ़े। बाहर जाते वक्त रॉबिन ने लेडी म हमेशा रॉबिन हमेशा एक बार जंगल पहुंच जाने पर रॉबिन और उसके साथी मंसूबे बनाने लगे कि कैसे लेडी मैरियन को फिर से लाया जाए तब ही एक लड़का रॉबिन की तरफ दौड़ता हुआ आया रॉबिन उन्हें मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया क्या कहा चलो उन्हें बचाते हैं रॉबिन और उसके साथी घोड़ों یہ بادشاہ کا حکومت ہے، انہوں نے لگا تین گنا کر دی ہیں اگر تم دے نہیں سکتے، تو مجھے گرفتار کرنا ہوگا. جاؤ جاکر اپنے روبن ہورک شکر کرو. اس نے راجا کو غصہ دیلایا ہے، اور اب تمہیں اس کا حرجانا بھرنا ہوگا. روبن ہورک اچھا آدمی ہے، وہ ہماری بردا کرتا ہے، وہ تمہارے خودگرس بادشاہ کی طرح بیلکل نہیں ہے. تمہاری جورت کیسی ہوئی؟ گرفتار کر لو ایسے. نہیں، رک جاؤ. جس کی تلاش میں تم हम नहीं चाहते कि तुम जाओ, यहां से भाग जाओ। नहीं, इन्हें मुझे गिरफ्तार कर लेने दो। रॉबिन, तुम क्या कर रहे हो? शायद मैं एक नेक मकसद के लिए चुरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एक चोरी है, और मैं नहीं चाहता कि इस गांव के बच्चे इसी राह पर चलें। तुम सब एक साथ खड़े होना पड़ेग मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। गांववाले बहुत उदास हो गए, अपने हीरो को जाता हुआ देखकर। पर मैरीमैन अपने अगुवे को ऐसे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने उस बग्घी का पीछा किया पहाड़ों के अंदर से, ताकि सिपाही उन्हें देख न सकें। ताकतवर रॉबिन हुड, गरीबों का रखवाला, रहमदर, और आप क्या हैं? जरा बताएंगे बादशाह सलामत? आप गरीबों से पैसे चुराते हैं? लगान का पैसा कहां जाता है? आपका महल इसका क्या कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि आप यहां तक नशीन हैं इसके ये माने नहीं कि आप गरीबों का पैसा चुराएं? मैं चोर नहीं हूं। जो पैसा मैं लेता हूं वो मेरी रियायत का ह اسے تہخانے میں ڈال دیا جائے ناٹنگیم کی ریائیہ پر اب سچ مچ بہت بڑا خطرہ من رہا تھا ان کا بچانے والا پکڑا گیا تھا پر کیا میری مین بادشاہ جان کو جیتنے دیں گے ڈک تم کیا کر رہے ہو آگ آگ بھاگو ات کو بچاؤ روبن، جلدی آؤ محل میں آگ لگی ہے तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मुझे भी बादशाह जॉन पसंद नहीं है। मैं उनके बारे में गलत था। चलो चलें। रॉबिन को शेरिफ पर भरोसा नहीं था, पर उसे महल से निकलना ना वो छत तक शेरिफ के पीछे गया। अब क्या? अब मैं जीत गया। <laughs> अब तुम कहाँ जाओगे, रॉबिन? नीचे बहुत गहरा पानी है, और सभ कितना <laughs> अहमक है वो कभी बच नहीं पाएगा पर रॉबिन हुड वहां से बच निकला वो बहती हुई नदी में बच कर निकल गया नहर से तैर कर बाहर जंगल में निकल गया उम्मीद है मेरे लोग सही सलामत होंगे पर वहां पीछे महल में कुछ नामुमकिन सवाकिया हुआ बादशाह रिचर्ड अपनी बादशाहत में वापस आ गए थे जब आग बुझाई � उसके बाद नॉटिंगहैम की रियाया महल में इकट्ठा हुई बादशाह जॉन और शेरिफ के बारे में शिकायत करने के लिए। मैं अपनी रियाया से माफी का तलबगार कार हूँ। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमने मुझे बहुत ना उम्मीद किया है जॉन। बादशाह जॉन, सरहिस और शेरिफ को फौरन गिरफ्तार किया जाए। नह ओ बकवास बंद करो एक वजह है कि तुम्हारा नाम हिस क्यों है मैं हुक्म देता हूँ कि मैरीमेन को रिहा किया जाए और रॉबिनहुट के ऊपर लगाए गए सभी इल्जामात को हटा दिए जाएँ हकीकत में तो उस जैसे दिलेर इंसान को इनाम दिया जाना चाहिए उसे महल में लाओ और इज़्ज़त बख़शो ये, ये रॉबिन क्या ब कि लेडी मैरियन को रॉबिन हुड से मोहब्बत थी और वो उससे निकाह करना चाहती थी बादशाह रिचर्ड को रॉबिन बहुत पसंद था उसे मसर्रत हुई कि वो अपनी भतीजी का निकाह एक जाबाज़ इंसान से कर रहा है नॉटिंघम ने जश्न मनाया जब उनके हीरो की इज्जत अफजाई हुई रॉबिन हुड के जंगलों में दुबारा कभी चोरी नहीं की।